पतंजल योग सूत्र साधन पाद स्थूल रूप में प्रकाशित चित्रवृत्तियों को हम समझ सकते हैं और उनका अनुभव कर सकते हैं उनका दमन अधिक सुगमता से किया जा सकता है पर इन सब सूक्ष्मतर संस्कारों का दमन कैसे होगा उन्हें कैसे दबाया जाए जब मैं क्रुद्ध होता हूँ तब मेरा सारा मन मानो क्रोध की एक बड़ी तरंग में प्रणित हो जाता है मैं वह अनुभव कर सकता हूँ उसे देख सकता हूँ उसे मानो हाथ में लेकर हिला डुला सकता हूँ उसके साथ अनायास ही जो अच्छा हो वही कर सकता हूँ उसके साथ लड़ाई कर सकता हूँ पर यदि मैं मन के अत्यंत गहरे प्रदेश में न जा सकूँ तो कभी भी मैं उसे जड़ से उखाड़ने में सफल न हो सकूँगा कोई मुझे दो कड़ी बातें सुना देता है और मैं अनुभव करता हूँ कि मेरा खून गर्म होता जा रहा है उसके और भी कुछ कहने पर मेरा खून उबल उठता है और मैं अपने आपे से बाहर हो जाता हूँ क्रोध वृत्ति के साथ मानो अपने को एक कर लेता हूँ जब उसने मुझे सुनाना आरंभ किया था उस समय मुझे अनुभव हो रहा था कि मुझमें क्रोध आ रहा है उस समय क्रोध अलग था और मैं अलग किंतु जब मैं क्रुद्ध हो उठा तो मैं ही मानो क्रोध में परिणित हो गया इन वृत्तियों को जड़ से उनकी सूक्षमावस्था से ही उखाड़ना पड़ेगा वे हमारे ऊपर कार्य कर रही हैं यह समझने के पहले ही उन पर संयम करना पड़ेगा संसार के अधिकांश मनुष्यों को तो इन वृत्तियों की सूक्षमावस्था जिसमें ये वृत्तियां अवचेतन अर्थात ज्ञान की निम्न भूमि से थोड़ी थोड़ी करके उदित होती है कि अस्तित्व तक का पता नहीं जब किसी सरोवर की तली से एक बुलबुला ऊपर उठता है तब हम उसे देख नहीं पाते केवल इतना ही नहीं जब वह सतह के बिल्कुल नज़दीक आ जाता है तब भी हम उसे देख नहीं पाते पर जब वह ऊपर उठकर फट जाता है और एक लहर फैला देता है तभी हम उसका अस्तित्व जान पाते हैं इसी प्रकार जब हम इन वृत्तियों को उनकी सूक्षमावस्था में ही पकड़ सकेंगे तभी हम उन्हें रोकने में समर्थ हो सकेंगे उनके स्थूल रूप धारण करने के पहले ही यदि हम उनको पकड़ न सके उनको संयत न कर सके तो फिर किसी भी वासना पर संपूर्ण रूप से जय प्राप्त कर सकने की आशा नहीं वासनाओं को संयत करने के लिए हमें उनके मूल में जाना पड़ेगा तभी हम उनके बीज तक को दग्ध कर डालते डालने में सफल होंगे जैसे भुने हुए बीज जमीन में बो देने पर फिर अंकुरित नहीं होते उसी प्रकार ये वासनाएँ भी फिर कभी उदित नहीं होंगी